अध्याय चौदह भगवान तथा भगवत भक्त भगवान क्यों नहीं दिखाई देते छह सौ उनतालीस सूर्य पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है पर बहुत दूर होने के कारण वह सिर्फ एक थाली जैसा प्रतीत होता है इसी प्रकार भगवान अनंत है परंतु हम उनसे बहुत दूर होने के कारण उनकी यथार्थ महिमा को समझ नहीं पाते ६४० तालाब का पानी काई और घास पत्तियों से ढका होने के कारण उसमें खेलती हुई मछली दिखाई नहीं पड़ती इसी भांति मनुष्य की दृष्टि माया के आवरण से आच्छ होने के कारण वह अपने हृदय में लीलायमान प्रभु को देख नहीं पाता ६४१ आनंदमय जननी को हम क्यों नहीं देख पाते ये बड़े घर की स्त्रियों की तरह चिक की ओट में रहती हैं उनके भक्त संतानगण माया रूपी चिक के भीतर जाकर उनके दर्शन करते हैं छ अंधेरे में गश्त लगाने वाला पहरेदार अपने लालटेन के उजाले से सबको देख सकता है पर उसे कोई नहीं देख पाता अगर वह स्वयं उस लालटेन का प्रकाश अपने पर डाले तो ही उसे देखा जा सकता है इसी प्रकार भगवान भी सबको देखते हैं परंतु उन्हें कोई नहीं देख पाता पर यदि वे कृपा करके स्वयं को प्रकाशित करें तो ही मनुष्य उन्हें देख पाता है भगवान तथा भक्त छ जमींदार कितना भी रईस क्यों न हो पर जब कोई दीन प्रजा उसे प्रेम के साथ कोई सामान्य वस्तु भेंट देती है तो वह उसे आनंद पूर्वक स्वीकार करता है इसी प्रकार यद्यपि ईश्वर अत्यंत महान और सर्वशक्तिमान है तथापि वे मनुष्य की श्रद्धा पूर्वक भी दी हुई नगण्य भेंट को बड़े प्रेम से ग्रहण करते हैं छः उन्हें पा लिया तो सब हो गया संस्कृत न सीखी तो क्या हुआ उनकी कृपा पंडित मूर्ख सब संतानों पर है जो उन्हें पाने के लिए व्याकुल है जैसे पिता के पांच बच्चे हैं पिता का सब बच्चों पर समान स्नेह है उनमें से एक दो जन ही बाबूजी जी कहकर पुकार सकते हैं बाकी कोई बा कहकर पुकारता है तो कोई पा पूरा उच्चारण नहीं कर पाता पर जो बाबूजी कहता है उस पर क्या पिता का प्यार ज़्यादा होगा और जो पा कहता है उस पर कम पिता जानता है कि बच्चा अभी बहुत छोटा है साफ बाबूजी नहीं बोल पाता छ बच्चे का स्वभाव ही है अपने को कीचड़ मिट्टी में सान लेना पर माँ उसे गंदा नहीं रहने देती नहला धुला साफ कर देती है इसी तरह मनुष्य का स्वभाव ही है पाप करना परंतु वह कितना भी पाप क्यों न करे भगवान उसके उद्धार का उपाय कर ही देते हैं 646 जिस प्रकार एक ही आलू को अपनी रुचि के अनुसार उबाल कर, तलकर कर सूखी या रसीदार सब्जी बनाकर खाया जा सकता है उसी प्रकार जगत कारण ईश्वर एक होते हुए भी उपासकों की रुचि के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होते हैं ताकि सभी साधक उन्हें अपने प्रेमास्पद के रूप में पा सकें किसी के लिए वे दयालु स्वामी या प्रेम में पिता हैं तो किसी के लिए मधुर हासिनी माता किसी के लिए सुरहित सखा तो किसी के लिए प्रिय पति या आज्ञाकारी पुत्र छ मछलियां कितनी भी दूर क्यों न हो अच्छा चारा फेंकते ही वे जैसे दौड़ आती हैं वैसे ही भगवान भी श्रद्धा विश्वासवान भक्त के हृदय में शीघ्र ही आप प्रकट होते हैं 648 ईश्वर कोटि भक्त भगवान के अंतरंग निकट आत्मी हैं वे उनके संगी साथी लीला सहचर हैं जीव कोटि भक्त बहिरंग हैं छो सूर्य की किरणें सर्वत्र समान रूप से पड़ने पर भी जल में दर्पण में तथा अन्य स्वच्छ वस्तुओं पर उनका प्रकाश अधिक दिखाई देता है इसी भांति ईश्वर का प्रकाश सबके हृदय में समान होने पर भी साधु महात्माओं के शुद्ध हृदय में वह अधिक उज्जवल रूप से प्रकाशित होता है 650 दीपक का स्वभाव है प्रकाश देना पर उस प्रकाश में कोई रसोई बनाता है कोई जाली कार्यवाही करता है तो कोई भगवत पाठ करता है परंतु प्रकाश इन सब गुण दोषों से निर्लिप्त है इसी प्रकार कोई तो भगवान का नाम लेकर मुक्ति के लिए प्रयत्न करता है और कोई उसी नाम का पाखंड रचकर चोरी ठगबाजी करता है परंतु भगवान इन सब से अलिप्त है छ सौ इक्यावन इंक्या, छः भागवत शास्त्र भक्त भगवान तीनों एक ही है छः बावन यथार्थ प्रेमी भक्त ईश्वर को किस दृष्टि से देखता है वह ईश्वर को अत्यंत निकट आत्मी की तरह देखता है जैसे ब्रज की गोपियाँ श्री कृष्ण को जगन्नाथ के रूप में नहीं देखती थी वे तो उन्हें गोपीनाथ के रूप में देखा करती थी छः ईश्वर को माँ कहकर पुकारते हुए भक्त इतना आनंदमग्न मग्न क्यों हो जाता है क्योंकि बालक मां के ही निकट सबसे अधिक स्वच्छंद रहता है मां के ही ऊपर उसका सबसे अधिक जोर चलता है छ ज्वर विकार में मारे प्यास के रोगी को लगता है कि वह पूरा समुद्र ही पी जाएगा पर जब बुखार उतर जाता है तो एक गिलास पानी से ही उसकी प्यास बूझ जाती है माया के विकार में मनुष्य को अपनी छद्रता का होश न रहने के कारण उसे लगता है कि वह अनंत स्वरूप ईश्वर को अपने हृदय में खींच लाएगा परंतु जब उसका मोह भ्रम दूर हो जाता है तब ईश्वर की ज्योति की एक ही किरण से उसका हृदय दिव्य आनंद से परिपूर्ण हो जाता है 655 कलवार की दुकान में बहुत शराब रहती है पर कोई आधी बोतल तो कोई एक या दो बोतल पीकर ही मस्त हो जाता है इसी प्रकार भगवान तो अपार आनंद के सागर हैं परंतु भक्तगण थोड़ी बहुत मात्रा में उस आनंद का उपभोग कर तृप्त हो जाते हैं